श्री श्री चैतन्य चरितावली, वंश परिचय कुलम पवित्रम जननी किता वसुंधरा पुण्यवती चते वह कुल परम पावन है वह जननी धन्य है और वह वसुंधरा भाग्यशाली है जहाँ पर भगवत भक्त महापुरुष उत्पन्न हुआ हो सचमुच में माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्राय सभी योनि की माताएं करती हैं किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरि भक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ स्वेद रोमांच और स्वरभंग आदि सात्विक भावों का उदय आपसे आप होने लगे अथवा जिसके ऊपर विद्वान अथवा वीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े परस्पर में लोग उसी के संबंध में काना फूसी करें असल में वही पुत्र कहलाने के योग्य है और उसे गर्भ में धारण करने वाली माता ही सच्ची माता है वैसे तो शुक्री अथवा कुकृ भी साल में दस दस बीस बीस बच्चे पैदा करती हैं किंतु उनका गर्भ धारण करना केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति का विकार मात्र ही है इसी भाव को लेकर कोई कवि बड़ी ही मार्मिक भाषा में माता को उपदेश करता हुआ कहता है जननी जने तो भक्त जनी याद आता या दाता या सूर ना ही तो जननी बाँझ रह क्यों खोवे है नूर भाग्यवती शचि माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया जिसके गर्भ से विश्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए श्री कृष्ण चैतन्य अथवा महाप्रभु को पैदा करके तो वे जगन माता ही बन गई गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए महाप्रभु गौरांगेव के पूर्वज श्रीहट्ट सिलहट निवासी थे यह नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है वर्तमान काल में यह आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है इसी स्रीहट नगर में भारद्द्वाज वंशीय परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे धर्मनिष्ठ और स्वकर्मपरायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र के घर खाने पीने की कमी नहीं थी उनके गुजर साधारणतया भलीभांति हो जाती थी उन भाग्यशाली ब्राह्मण के सात पुत्र थे उनके नाम कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगन्नाथ जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ थे इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग के पूज्य पिता होने का जग दुर्लक्ष प्राप्त हो सका पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट से नवद्वीप में आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे इनकी बुद्धि कुशाग्र थी पढ़ने लिखने में ये तेज थे इसीलिए अल्पकाल में ही इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलाम्बर चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठा कन्या शचि देवी का इनके साथ विवाह कर दिया पंडित नीलाम्बर चक्रवर्ती भी नवद्वीप निवासी नहीं थे उनका आदि स्थान फरीदपुर के ज़िले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था यह भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिख फिर यहीं रह गए इनका घर बेलपुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप था इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य दो पुत्र और दो कन्याएं थीं छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या जगनमाता माता देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर पुरंदर महाशय परम संतुष्ट हुए और फिर सिल्हट न जाकर वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे मायापुर नौदीप का ही एक मोहल्ला है आजकल जो नगर नौदीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था पुराना नौदीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था जो आजकल बामन पुकुर नाम से पुकारा जाता है कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि सोलह कोष की थी उसमें अंतहदीप, सीमांतदीप, गोद्रुमदीप, मध्यदीप, कोलद्वीप ऋतुदीप, जन्नुद्वीप मोद्रुमदीप और रुद्रदीप ये नौ नवद्वीप थे इन नवों को मिलाकर ही नवद्वीप कहते थे मायापुर जहाँ पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वह मध्यद्वीप के अंतर्गत था अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए केवल महाप्रभु की कृति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवदीप में रहने लगे शचि देवी के गर्भ से एक एक करके आठ कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कालखलित बन गई इससे मिस्र दंपति का गारहस्य जीवन कुछ चिंतामय और दुखमय बन गया गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है उससे भी अधिक कष्ट संतान होकर उसका जीवित न रहना है किंतु इस धर्म प्राण दंपति का यह दुख और अधिक काल तक न रह सका थोड़े ही दिनों के अनंतर शचि देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिस्र जी ने विश्वरूप रखा विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावणयुक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई चंद्रमा की कलाओं के समान विश्व धीरे धीरे बड़े होने लगे इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था नौ दस वर्ष की हुई कि तभी माघ मास में शचि देवी के फिर गर्भ रहा बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ